श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी योगानंद अंतिम बीमारी के समय अनेक लोग उनकी सेवा किया करते थे तब उनके दांतों से रक्त निकल कर मुँह भर जाता तो उसे थूकने के लिए मुंह के पास एक पात्र पकड़ना पड़ता था मुंह बंद रहने के कारण उस समय वे बोल नहीं पाते थे इशारा मात्र करते थे कभी कभी इशारा समझ ना पाने के कारण सेवक मात्र नहीं पात्र नहीं लाता था इस पर रोगी का नाराज होना स्वाभाविक है एक दिन एक युवक भक्त सेवा करते समय उनका संकेत समझ नहीं पाया योगीन महाराज ने उसे कुछ डांटा पर दूसरे ही क्षण वे सब कुछ भूलकर युवक से बोले मुझे माफ करो नाराज तो सभी हुआ करते हैं पर केवल महापुरुष ही इस प्रकार क्रोध का अतिक्रमण कर देवत्व प्रकट कर सकते हैं अंतिम बीमारी के समय महाराज के माता पिता उनके शैया के निकट आए पर देखा गया कि वे समस्त मायिक बंधनों से अतीत हैं उन्होंने उन लोगों से कहा मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोगों को भक्ति लाभ हो भगवत लीन चित्त योगानंद को उस समय जागतिक संबंधों के आधार पर औपचारिकता प्रदर्शन करने का अवसर न था योगिन महाराज का स्वास्थ्य क्रमशः विगड़ता देखकर कर स्वामी जी के मन में जो तीव्र व्यथा हुई उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं स्वामी जी ने उनसे कहा योगिन तू बच जा मैं मर जाऊं परंतु देव की गति अवर्णनीय है वह किसी के दुख सुख या इच्छा अनिच्छा पर ध्यान दिए बिना अपने ही ढंग से अपना कार्य किए जाता है योगानंद के स्वास्थ्य में सुधार का कोई भी लक्षण दृष्टिगोचर नहीं हुआ उस वर्ष ठाकुर के उत्सव में योगानंद योगदान करना योगानंद के लिए संभव नहीं हुआ तब तक बेलूर मठ की स्थापना हो चुकी थी पर वहाँ निवास करना भी उनके लिए संभव नहीं हुआ एक दिन स्वामी जी उन्हें नाव में बेलू लाए और केवल दिखा कर ले गए बीमारी के बहुत बढ़ जाने पर एक दिन माता जी स्वामी योगानंद की पत्नी को उनके पास ले आई योगानंद ने इस पर बड़ी आपत्ति की और कहा कि मृत्यु के समय अंतिम क्षण में स्त्री की सेवा क्यों ली जाए माता जी ने पत्नी को पास लाकर योगानंद से कहा तुम इससे दो एक बातें कहो थोड़ा उपदेश दो वैराग्य वैराग्यमूर्ति योगानंद ने उत्तर दिया आप ही वह सब समझ लीजिए मुझसे ना होगा दीर्घ बारह वर्षों की मातृ सेवा के बाद 28 मार्च 1899 ईस्वी को अंतिम दिन आ पहुंचा। उस दिन स्वामी शिवानंद ने उनसे पूछा योगिन ठाकुर का स्मरण है ना? उन्होंने उत्तर दिया खूब स्मरण है और भी अधिक और भी अधिक अपराह्ह्न में तीन बजकर दस मिनट पर रामकृष्ण संघ का एक उदीयमान उज्जवल नक्षत्र अस्त हो गया इस पर स्वामी जी ने कहा था बल्ली गिर पड़ी अब धीरे धीरे पूरा ढांचा भी गिर पड़ेगा माता जी ने मरमाहत होकर कहा था मकान की एक ईट खिचकी अब सब ढह जाएगा